के पांक के, पांक पांक ब्लौक ब्लौक की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है लक्ष्मी यादव की कहानी तीन जोड़ी आंखें। उदास और सहमी हवाओं ने घर में एक बार फिर डेरा डाल दिया घर में सन्नाटा है तूफान से, से मची तबाही के मंजर बीती दी रात के बाद बासी पासी होकर पासी सुस्ताने लगे हैं। ये तूफान किसी प्राकृतिक, प्राकृतिक आपदा, आपदा का हिस्सा नहीं था ये तो मानवी आपदा, आपदा का हिस्सा था जिसमें जिस सबसे, सबसे ज्यादा नुकसान तो उन तीन जोड़ी आँखों का हुआ था जो रात से अब दोपहर तक रो रो कर पथरा गई थी किसी डरावनी आशंका की छाप लिए तीन जोड़ी खिड़की पर गड़ी हुई उम्मीद के एक टुकड़े को तलाश रही है भर जागी तो हैं, लेकिन नींद का अंश मात्र भी पलक के किसी मुहाने को छूकर नहीं गुजरता अनजाना डर पल भर, भर भी सुस्ताने नहीं देता तीनों दिलों में कुछ सवाल धड़क रहे हैं माँ कहाँ होगी किस हाल में होगी रात को टूटी चूड़ियों से घायल उसके हाथों में किसी ने मरहम लगाया होगा या नहीं माँ वापस आएगी ना या फिर कहीं कई सवालों से घिरी आंखें एक दूसरे की पुतलियों में झाक कर आशा की बूंद खोजने लगती हैं। और अपने मन चाहे न मिलने पर एक दूसरे से आंखें चुराने लगती हैं। चौदह साल की बड़ी वाली कनिका की आंख से फिर एक बूंद बरसी और उसकी उंगलियों के पोरों पर गिर पड़ी बूंद के नमक से घायल अंगुली सिहर उठी उसे याद आया अभी अभी ही तो वो माँ के कमरे से उसकी टूटी चूड़िया बुहार कराई आई शायद माँ की उन लाल-हरी का कोई नन्हा टुकड़ा होगा जो ममता वश कनिका की उंगलियों के पोरों में गड़ गया था और अब उसका एहसास उसे हुआ था कनिका ने हाथ पानी से धोया और फिर आकर अपनी आंखें इंतजार करती दो जोड़ी आंखों में शामिल करती सात साल का बबलू इस बार अपने सब्र के बांध को टूटने से रोक नहीं पाया रात और सुबह की तरह अब फिर से बबलू बिलखकर रो पड़ा कनिका ने बबलू को सीने से लगा दिया जब बबलू की सिस्की बंद हुई तो पांच साल की पूर्वी ने रोना शुरू कर दिया कनिका ने उसको भी बड़ी मुश्किल से चुप कराया बबलू ने इस बार आंखों से नहीं बल्कि कहकर साफ साफ अपनी दीदी से पूछ ही लिया दीदी माँ कब आएगी सुबह से दोपहर हो गई, अब शाम होने को आई आखिर माँ आती क्यों नहीं है कहाँ गई है माँ भाई के सवालों पर पूर्वी के चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो खुद भी कनिका से यही सवाल पूछ रही हो कनिका भाई के सवालों का क्या जवाब देती तो था और जवाब तो कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था जवाब की उम्मीद में तकते बबलू और पूर्वी को कनिका ने कह दिया माँ बस आती ही होगी गुस्से में बहुत, बहुत दूर तक चली गई थी ना बबलू तुमको तो याद है हम तुम उनके पीछे कितने दूर तक गए थे उनको मनाने बात बीच में काटते हुए बबलू बोला लेकिन दीदी माँ ने तुमको और मुझे पत्थर दिखा कर क्यों भगाया था अपने साथ चलने के लिए क्यों नहीं कहा अगर हम साथ जाते तो उन्हें मना कर ले आते ना दीदी मैं उनको शक्तिमान के गंगाधर की तरह एक्टिंग करके दिखाता और वो हंस देती अगर हंस देती तो मान भी तो जाती ना हमारे साथ ही आ जाती माँ हमको अपने साथ ले जाती अब जाकर ढूंढे कनिका बोली माँ बहुत गुस्से में थी इसलिए उसने हमें पत्थर दिखाया और तेरी गंगाधर बनने से भी माँ नहीं हंसती पागल लेकिन दीदी माँ तो पापा से गुस्सा थी ना हमको क्यों पत्थर दिखाया और रोज ही तो मेरे गंगाधर बनने पर जोर से हंस देती थी तो फिर आज क्या हो जाता तुम हो दीदी दी। तुम कुछ नहीं जानती हो सब मेरी ही गलती है मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी अगर मैं आज माँ को हंसा लेता ना तो माँ का गुस्सा दूर हो जाता और वो मेरे पास होती तुम गंदी दीदी दी हो।, दी हो।, दी हो बहुत गंदी हो, बहुत गंदी हो। इतना कहकर बबलू, बबलू फिर रोने लगा, लगा और, और पूर्वी भी कनिका <laughs> जानती थी इस बार, बार, बार माँ का गुस्सा पिछली, पिछली कई, कई बार, बार, बार, बार के गुस्से से, से अधिक था इस बार, बार हुई माँ पापा की लड़ाई भी हर बार की लड़ाई से बड़ी थी कुछ घंटों पहले सब कुछ कितना अच्छा था कि चौबीस घंटे के बाद समय का ये रूप होगा किसे मालूम था? और उसके भाई बहन आज स्कूल भी नहीं गए थे उसके पिता कुछ देर अपने कमरे में चुपचाप लेटे रहे फिर बिना कुछ खाए पिए कहीं चले गए थे उन्होंने भी गुस्से में आज अपनी फर्नीचर की दुकान नहीं खोली थी सब मजदूर घर आकर लौट गए थे कनिका सोच में डूब गई। बीते लम्हों की तहे उसके दिमाग में एक के बाद एक खुलती चली गई। वो सोचने लगी कि कैसे उसके पिता कल ही तो हंस हंसकर कर माँ ऐसी बात कर रहे थे और नए घर में जाने को लेकर माँ पापा दोनों उत्साहित थे माँ के चेहरे पर और आंखों में तो जैसे नई खुशी चमक रही थी किसी को क्या मालूम था कि हंसी से गूंजने वाला दिन रात को मातम में बदल जाएगा रात को कनिका के माँ पापा प्रवीण और ममता में देर से आने के कारण तकरार बढ़ी वैसे तो हर रोज ही कुछ न कुछ होता ही रहता था लेकिन कल जब बात पढ़ी तो घर का बहुत सामान टूटा लड़ाई की कुछ हद भी साथ ही में टूट गई। प्रवीण ने ममता को खूब पीटा ममता ने भी प्रवीण की शर्ट फाड़ दी उनको धक्का दे दिया जब पूर्वी चिल्लाते हुए जाकर माँ से लिपट गई, तो गुस्से में पापा ने उसको भी एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया <laughs> पूर्वे जब रोने लगी तो उसके साथ साथ कनिका और बबलू को भी कमरे में बंद कर दिया कमरे की दोनों ओर दरवाजे थे जिसका पिटाई के शोर में बस तीनों भाई बहन आवाजें सुनकर ही आभास कर रहे थे कि बंद दरवाजे के उस ओर क्या हो रहा होगा एक पिछला दरवाजा घर के पिछले हिस्से का निकास द्वार था तीनों उससे निकलकर कर आस पास पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए हर दरवाजे पर गए लेकिन रात के एक बजे किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला बड़े घरों में रहने वाले छोटे मन के लोगों का असली चेहरा तीनों ने कल रात ही देख लिया पड़ोस की ठकुराइन और उनके बड़े बेटे और बेटिया जो घर में पले कुत्ते की एक आवाज पर उठ जाती थी आज बबलू और पूर्वी के रोने बिलखने और चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने में नहीं उठे थे या शायद सोने का नाटक कर रहे थे के अंकल के घर में रात भर रज़ज़गा होता था लेकिन जैसे आज कनिका के घर में शोर में उन्होंने कोई लोरी सुनी हो और नींद के आगोश में चले गए हो मेरे इतनी बार बेल बजाने पर भी किसी का कोई जवाब नहीं आया श्रीवास्तव अंकल को तीनों ने जाने कितनी आवाज़ें दी लेकिन कोई नहीं आया तीनों कान लगाए आंखें बिछाए बस दरवाजे के सिखंजो से देखते रहे कि शायद कोई आ जाए लेकिन जब कोई नहीं आया तो तीनों अपने घर के सामने के मुख्य दरवाजे पर लोहे के बड़े दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए और बेबस होकर उस तबाही के तूफान के थमने का इंतजार करने लगे तभी चौकीदार की सीटी में तीनों को एक उम्मीद सुनाई दी। और वो उस सिटी की आवाज के अपने करीब पानी का इंतजार करने लगे जब चौकीदार अंकल घर की गली में आए तो उनसे भी मदद की गुहार की चौकीदार ने तीनों को देख सवाल किया अरे तुम लोग घर के बाहर क्यों हो बच्चों? अंकल हमारे माँ पापा लड़ाई कर रहे हैं। प्लीज अंकल मेरी माँ को बचा लीजिए पापा उनको मार रहे है बबलू अपनी बात कहते हुए चौकीदार के पैरों से लिपटकर रोने लगा लेकिन तुम्हारे माँ पापा लड़ क्यों रहे हैं अंकल वो तो रोज रोज लड़ते लड़ते कभी कभी मारपीट भी होती है लेकिन आज आज पूर्वी के रोने पर कनिका ने उसे चुप कराया अंकल हमने आसपास के लोगों को जगाने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं आया आप प्लीज, आप प्लीज कुछ कीजिए मेरी माँ बीमार रहती है पापा ने बहुत मारा है उनको माँ पापा ने घर का सारा सामान बिखेर दिया है घर की हालत बहुत बुरी हो गई है और हम अंदर नहीं जा सकते दरवाजा बंद है आप कुछ कीजिए न प्लीज अंकल तीनों की बातों को सुनकर चौकीदार सोच में पड़ गया और मामले से पल्ला झड़ने के अंदाज में बबलू को खुद ऐसी अलग कर दिया और बोला मैं एक मैं चक्कर लगाकर लगा आता हूँ फिर देखता, देखता हूँ पहले अपनी ड्यूटी पूरी कर लू फिर तुम्हारे माँ पापा से बात करता हूँ तुम तीनों यहीं बैठकर हमारा इंतजार करना बबलू और पूर्वी के सर पर हाथ फेरकर चौकीदार चला गया तीनों वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए और घर के अंदर से रह रह कर आती माँ पापा की लड़ने की आवाज़ों और मारपीट पर तीनों चौकीदार के आचारी की राह देखते लेकिन चार बजे के बाद भी न तो चौकीदार आया न ही उसके जाने के बाद से सीटी की कोई आवाज सुनाई दी। तीनों पिछले कमरे में चले गए जहाँ बंद दरवाजा खुल चुका था माँ पापा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था तीनों ने राहत की सांस ली शायद अब सब कुछ ठीक हो गया हो तभी माँ पापा एक ही कमरे में हैं। तीनों की सिसकियां रात से जारी थी लेकिन उन पर काबू कर माँ के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर तीनों खैरियत जानने की कोशिश करने लगे सब शांत था कोई आवाज नहीं थी जब शांति पूर्वी से बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने माँ माँ कहकर रोना शुरू कर दिया बबलू ने दोनों हाथ उसके मुँह आरोप रखकर आवाज दबा दी और कहा पागल हो गए हो क्या तुम तुम्हारी रोनी की आवाज से माँ पापा जाग जाएंगे और फिर लड़ने लगेंगे चुप रहो बिल्कुल चुप चुप भोले बबलू और पूर्वी को देख कनिका को रोना आ गया और वो सिसक कर रोने लगी तो बबलू तभी आवाज से बोला क्या दीदी तुम भी ना तुम्हारे मुंह पर भी हाथ रखना पड़ेगा क्या कनिका की सिसकियां पड़ गयी और वो अपने कमरे में बिस्तर पर जाग गिरी और जोर जोर से रोने लगी <laughs> एब पार, एब पार। और अपने भगवान से मन ही मन पूछने लगी कि क्यों उसके माँ पापा यूँ लड़ते हैं अपने बच्चों के बचपन के साथ खिलवाड़ करने का उनको किसने हक दे दिया अगर उनको आपस में लड़ना और ऐसे ही जीना था तो क्यों तीनों को पैदा किया रहते अकेले और लड़ते उम्र भर, भर। बबलू और पूर्वी कनिका को चुप कराने लगे की तभी ममता ने दरवाजा खोला और अपनी बिखरी हुई साड़ी ठीक करने लगी सुबह के साढ़े पांच बजे थे तीनों बच्चे माँ के डर के मारे माँ के पास नहीं आ रहे थे दूर से ही अपनी माँ को देख रहे थे ममता ने साड़ी ठीक की और गेट खोल घर से बाहर निकल गई। कनिका माँ के पीछे चलती साथ में बबलू भी था पूर्वी को कनिका ने डांटकर घर में ही रोक दिया था बहुत दूर तक तेज कदमों से चलती माँ का दोनों बच्चों ने पीछा किया जब अपने आपे में खोई ममता ने बबलू की आहट सुन ली तो दोनों को पीछा करने से इशारे से मना किया दांत पीसे डांटते हुए पत्थर दिखाया तब तक एक पत्थर बबलू के पास आ गिरा दोनों बच्चे वहीं छिप गए और ममता जाने किस गली में गुम हो गई। बबलू कनिका ने बहुत आगे तक जाकर ढूंढा लेकिन उन्हें माँ कहीं नहीं दिखी दोनों आंसू बहाते हुए घर लौट आए। बहुत देर रोने बिलखने के बाद जब कनिका ने घर की सुद ली तो उससे घर की हालत देखी न गई। माँ के कमरे में आईना टूटा था चूड़िया टूटी हुई बिखरी पड़ी थी सब सामान बिखरा हुआ था कनिका ने घर साफ किया रात का खाना जिसे किसी ने नहीं खाया था उसे फेंका और किचन भी साफ किया किसी ने न तो रात खाना खाया था और न ही आज दिन में दोपहर बीत चुकी थी और कनिका की बनाई खिचड़ी भी कुकर में वैसी ही पड़ी थी शाम ढले दरवाजे पर दस्तक हुई कनिका ने बड़ी उम्मीद से दरवाजा खोला तो देखा सामने प्रवीण था जो नजरें चुराए सीधा अपने कमरे में चला गया कनिका चाह कर भी पिता से माँ के बारे में कुछ पूछ नहीं पाई दिल से निकली आवाज हलक तक आकर ही खामोश हो गयी और होठ कुछ न कह पाए पिता से मन के सवालों के जवाब जानने के इरादे से जब कनिका प्रवीण के लिए कप में चाय लेकर गई तो पिता से यह सुनकर कि उसकी मां नानी के घर भी नहीं गई है कनिका के हाथ में चाय का कप लड़खड़ाने लगा और चाय की कुछ मुद्दे कनिका के खुद को और ट्रे दोनों को संभालने की पूरी कोशिश के बावजूद भी गिर ही प्रवीण ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था तीनों बच्चे अपने अपने ढंग से भगवान से मिन्नते कर रहे थे कि किसी तरह उनकी माँ वापस आ जाए बबलू ने अपना शक्तिमान का ड्रेस घर के मंदिर के सामने रख दिया था पूर्वी ने अपनी प्यारी गुड़िया सिंड्रेला भगवान के पास रख दी थी दोनों भगवान से कह रहे थे की उनको बस माँ चाहिए और कुछ नहीं कनिका ने एक चिट्ठी लिखकर भगवान के पास रखी थी रात हो चुकी थी घर में उदासी थी सभी खामोश थे। कि तभी बजी, तीनों बच्चे एक साथ दरवाजे पर पहुंचे दरवाजा खुलते ही नानी के साथ माँ को देख बबलू पूर्वी माँ से लिपट गए गए कनिका के मन की खुशी भी चेहरे पर उतर आई मां के हाथ और सर में पट्टी बंधी देख कनी का हैरान थे कि मां को इतनी सारी चोट कैसे आई सास ने दामाद को डांटते हुए बताया कि उनकी बेटी जान देने गई थी वो तो भला हो उनके घर के किराएदार जिसने शाम को घर आते हुए ममता को रेलवे ट्रैक की ओर जाते हुए देखा और पीछा करके इसकी जान बचाई नानी के आने ऐसी घर में की ही आवाज रही थी कभी बेटी दामाद को डांटने के लिए तो कभी नातियों को प्यार से पुचकारने के लिए तो कभी ममता को दवा समझाने के लिए रात का खाना भी बच्चों की नानी ने ही बनाया और खाना खिलाते हुए बेटी दामाद के झगड़े को सुलझाने की कोशिश भी की जो फिलहाल के लिए कुछ हद तक कामयाब भी हुई प्रवीण अपने कमरे में सोने चला गया बाकी सब एक कमरे में थे नानी से बात करते हुए तीनों बच्चों को जब माँ ने सोने को कहा तो बबलू ने कहा कि अगर हम सो गए और तुम फिर कहीं चली गई तो जब बबलू के गंगाधर की एक्टिंग से माँ हंस पड़ी तो उसे यकीन हुआ कि अब उसकी माँ का गुस्सा उतर गया है और उसने माँ से कहा कि अब कभी भी वो माँ को गुस्सा आने ही नहीं देगा और जब, और जब गुस्सा आएगा ही नहीं तो माँ कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगी देर रात कनिका बबलू पूर्वी सो गए अगले दिन नानी भी अपने घर चली गई। तूफान आकर चला गया था घर अब बिल्कुल शांत था प्रवीण और ममता गुस्सा भुलाकर एक हो चुके थे लेकिन कनिका बबलू और पूर्वी के लिए सब कुछ भूलना इतना आसान ना पहले था ना अब था रह रहकर नीन दिल जोर से धड़क उठते और सोचने लगते कि कहीं फिर से माँ को पापा की किसी बात पर गुस्सा ना आ जाए फिर से पापा की तेज आवाज से घर की दीवारें न सहम जाए कहीं फिर से माँ के हाथों की नई चूड़िया न टूटे कहीं फिर से पापा के चेहरे पर डराने वाली खामोशी न हो कहीं फिर से आंखें सब कुछ ठीक होने के इंतजार में न रोए कहीं फिर पापा से कुछ पूछ पूछते न बने कहीं फिर माँ को हसाना मुश्किल न हो जाए तीन जोड़ी आंखें जब तक माँ पापा के चेहरे के भाव पढ़ते हुए न जाने कितने सवालों में खो जाती और जवाब मुट्ठी में रेत की तरह कहीं फिसल कर गिर जा जाए अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी यादव की कहानी तीन जोड़ी आखेंगी वाचक स्वर भारती परिमिमरि